श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय द्वितीयस्कंध अथाशम्याय राजीक्षित के विविध प्रश्न राज ब्रह्मणाचोदि ब्रह्म गुणाख्याु से चम यस्म यहा नारदो देदर्शन एका तत्व वेद विधां अरे हरे अद्भुतवीर कथालोक सुमंगलाह राजा परीक्षित ने कहा भगवान आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली है दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए अथेस्व महाभाग यथा हम अखिलात्मरी कृष्ण निवेश निश्चंगमत्यक्षे कलवरम महाभाग्यवान सुखदेव आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूँ ृणवत श्रद्धया नि सचेषिम कालेन नाथ दीर्घेन भगवान विष्टे हृदी जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाम भाव सरोह धुनोति सबल कृष्ण सलील यथा सरत श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है वैसे ही वे भक्ति के मनोमल का नाश कर देते हैं धोतात्महापुरुष कृष्ण पाद मूलम नुक्त सर्व परिक्लेष पान स्वरणम जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता यद धातु मतो ब्रह्मंडे हंभोष धातु भी यदि क्षया हेतु नावा भवन तो जानते यथा भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्मपूर्ण रीति से जानते हैं आसे यदूदरात पद्म लोक संस्थान लक्षणम या वानम वै पुरुषावय वै, वै पृथक तावा न सा प्रोक्त संस्था आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिचिन है वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिचिन्न सा वर्णन किया यह क्या बात है अज श्रीजूतादे भूतात्मा यद अनुग्रहात दिन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भव पुरुषो सापि युषो जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उसके रूप का दर्शन कर सके थे वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस में किस रूप से सहन करते हैं पुरुषावय लोका सपाला पूर्वकल्पिता लोकय रमुष्यावयवाह सपालय ऋतुषमा पहले आपने बताया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई और फिर यह भी बतलाया कि लोग और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है यावान कल्पो विकल्पो वालोये भूतभव आयुर्मा चय महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है क्या स्थूल देह देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है कालगत ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतिया होती है यस्मिन यर्म समावाजो यथापगृहते गुणा गुणिम सेव परिणाम अवीपसिता अभितताम देव मनुष्य आदि योनिया सत्वरज तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं भूपाताल क्यों ग्रह नक्षत्र भूभृता शरीर समुद्र दीपा संभव पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है प्रमाण मंडकोशाचाभ्यंतरभेद महताश्रम विश्चय ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार बतलाइए साथ ही महापुरुषों के चरित्र वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए युगाली युगमान धर्मो युगे युगे अवतारानुचरित जदाश्चर्यतम हरे हम युगों के भेद उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य में चरित्र भी बतलाइए नृनाम साधारणो धर्म स विशेष से जाम राजर्षी नाम, नाम च धर्माकृे सु मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए के क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है वेद उपवेद धर्म इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है संप्लव सर्वभूता विक्रमा प्रति संक्रम इष्टापुर काम्याम त्रिवर्गस् समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय कैसे होता है बावली कुआ खुदवाना आदि स्मार्थ यज्ञयागा वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थधर्म काम के साधनों की विधि क्या है स्वरूपतः प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है यथात्मतंत्रो भगवान भिक्रिद्ण यथा यथात्मतंत्रो भगवान्क्रीडत्यात्म विसिज्य यथा माया उदास्ते साक्षिबद्भि भगवान तो परम स्वतंत्र हैं वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं सर्वेत भगवन् पृछते मेणु पूर्वश तद्वत्यो धात तुम प्रपन्नाया महामुने भगवन मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपकी शरण में हूँ महामुने आप कृपा करके क्रमशः इनका सात्विक निरूपण कीजिए अत्र प्रमाण ही भवन परे चेहानुंति पूर्वेशा पूर्वजी कृत इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण है दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं नामे सवा नादम अन्यत्रा आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते क्योंकि मैं आपके मुखार से निकलने वाली भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूं सूतवाचन साउपंत्रो कथायामितित ब्रह्मरा ब्रह्मरातो वृतम पीतो विष्णुरातेन संसदे। सूत जी कहते हैं सवन ऋषियों, जब राजा परिच्छन ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई प्राह भागवतम ब्रह्म उन्होंने उन्हें वही वेद तुल भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था यत परीक्षित पांडुनामापृते आनुपू्येण तत्सव आख्यात उपचक्रमे पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमश देने लगे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्या सहितायां द्वितीयस्कंधे प्रश्न विधिनाश्रमोध्याय